नमस्कार मित्रों बोलती कहानियां में आज सुनते हैं हरिशंकर परसाई का व्यंग्य बद्ध चलन अनुराग शर्मा की आवाज में बाड़े में तेरह किराएदार रहते थे मकान मालिक चौधरी साहब पास ही एक बंगले में रहते थे एक दिन एक नए किरायेदार आए वे डिप्टी कलेक्टर थे उनके आते ही उनका इतिहास भी मोहल्ले में आ गया इसके पहले वे ग्वालियर में थे वहा दफ्तर की लेडी टाइपिस को लेकर कुछ मामला हुआ था वे साल भर सस्पेंड रहे थे ये मामला अखबार में भी छपा था मामला रफा हो गया और उनका तबादला इस शहर में हो गया डिप्टी साहब के इस मकान में आने से पहले ही उनके विभाग का एक आदमी मोहल्ले में आकर कह गया था कि ये बहुत बदचलन चरित्रहीन आदमी है जहाँ भी रहा वहीं इसने बदमाशी की ये बात सारे तेरह किराएदारों में फैल गई किराएदार आपस में कहते ये शरीफ आदमियों का मोहल्ला है यहाँ ऐसा आदमी रहने को आ रहा है चौधरी साहब ने इस आदमी को मकान देकर अच्छा नहीं किया कोई कहते अरे बहू बेटियाँ सबके घर में हैं यहाँ ऐसा दुराचारी आदमी रहने आ रहा है भला शरीफ आदमी यहाँ कैसे रहेंगे डिप्टी साहब को मालूम था कि उनके बारे में खबर पहुँच चुकी है वे ये भी जानते थे कि यहाँ सब लोग उनसे नफ़रत करते हैं बदमाश मानते हैं वे इस माहौल में अर्चन महसूस करते थे हीनता की भावना से ग्रस्त थे सर नीचा किए आते जाते थे किसी से उनकी दुआ सलाम नहीं होती थी मोहल्ले के लोग आपस में कहते थे शरीफों के मोहल्ले में ये बदचलन आबसा है डिप्टी साहब का मुझसे बोलचाल का संबंध स्थापित हो गया मेरा परिवार नहीं था अकेला रहता था डिप्टी साहब कभी कभी मेरे पास आकर बैठ जाते थे वे भी अकेले रहते थे परिवार नहीं लाए थे एक दिन उन्होंने मुझसे कहा ये जो मिस्टर दास हैं, ये रेलवे के दूसरे पुल के पास एक औरत के पास जाते हैं बहुत बदचलन औरत है दूसरे दिन मैंने देखा उनकी गर्दन थोड़ी सी उठी है मोहल्ले के लोग अब भी कहते थे शरीफों के मोहल्ले में ये बदचलन आ गया दो तीन दिन बाद डिप्टी साहब ने मुझसे कहा और ये जो मिसिस चौपड़ा हैं इनका इतिहास आपको मालूम है जानते हैं इनकी शादी कैसे हुई तीन आदमी थे दो शादीशुदा थे चौपड़ा साहब को इनसे शादी करनी पड़ी दूसरे दिन डिप्टी साहब का सिर थोड़ा और ऊंचा हो गया मोहल्ले वाले अभी भी कह रहे थे शरीफों के मोहल्ले में कैसा बदचलन आदमी आ है तीन चार दिन बाद फिर डिप्टी साहब ने कहा श्रीवास्तव साहब की लड़की बहुत बिगड़ गई है ग्रीन होटल में पकड़ी गई थी एक आदमी के साथ डिप्टी साहब का सिर और ऊंचा हुआ मोहल्ले वाले अभी भी कह रहे थे शरीफों के मोहल्ले में ये कहाँ का बदच चलन आ गया तीन चार दिन बाद डिप्टी साहब ने कहा ये जो पांडे साहब हैं अपने बड़े भाई की बीवी से फँसे हैं सिविल लाइन्स में रहता है इनका बड़ा भाई डिप्टी साहब का सिर और ऊँचा हो गया मोहल्ले के लोग अभी भी कहते थे शरीफों के मोहल्ले में यह बदचलन कहाँ से आ गया डिप्टी साहब ने मोहल्ले में लगभग हर एक के बारे में कुछ ना कुछ पता लगा लिया ठीक से नहीं कह सकता कि यह सब सच था या उनका गढ़ा हुआ था लेकिन आदमी वे उस्ताद थे ऊंचे कलाकार हर बार जब वे किसी की बदचलनी की खबर देते उनका सिर और ऊंचा हो जाता अब तो डिप्टी साहब का सिर पूरा तन गया था चाल में अकड़ आ गई थी